ये देखो एक योगी जीव काल में सभी आत्माएं अन्य शरीर को धारण करती हैं कोई एक जन्म में मनुष्य है अगले जन्म में पक्षी बन जाएगा है ना तो ऐसे विचित्र गति कर्मों की है मनुष्य मर करके बंदर बन बनेगा जो तो बंदर बन गया वो शांत भाव से रहेगा कभी पेड़ को मनुष्य मर करना कूदना चूहे खाना सब काम करता है तो अब ये जो उसने बिल्ली में जो चूहे खाने के संस्कार है वानर में जो छूने कूदने के संस्कार हैं, जो संस्कार है ना वो संस्कार बिना अनुभव के होते हैं तो अनुभव कब का है मनुष्य शरीर ने उसने चूह खाया है पेड़ को कूदा है पर बिना अनुभव के संस्कार नहीं हो सकते है संस्कार है तो मतलब अनुभव हुआ है किसी न किसी जन्म ने पहले बंदर वो बना है और किसी न किसी जन्म ने वो मनुष्य वो बंदर बना किसी जन्म में किसी न किसी मनुष्य वो बिल्ली बना है तो क्या है कि दिल्ली शरीर से अनुभव किए हुए संस्कार भी उसके पड़े हुए हैं hmm. और वो वानर शरीर से अनुभव किए भी संस्कार उसके सब पड़े हुए हैं और संस्कार का उद्बोधक जब दिल्ली शरीर प्राप्त होता है तो दिल्ली के संस्कार उद्भुद होकर काम करने रखते हैं और वानर शरीर प्राप्त होता है तो वो संस्कार उद्भुत हो जाते हैं पड़े सब वैसे सब अंदर बहुत सब पड़े हुए हैं तो वही समय समय पर शरीर क्या है उद्बोधक हो जाते हैं तो संस्कार उद्देश्य हो जाता है ऐसे ही है कभी वो कुछ बंदर बनेगा बीड़ी बनेगा हमारे कहने का मतलब ये है कि भिन्न काल में भिन्न शरीर वाले सभी होते हैं भिन्न काल में अनेक शरीर को सभी धारण करते हैं पर एक काल में अनेक शरीर को कौन धारण कर सकता है तो यदि आत्मा का अनुपरिमाण है तो एक काल में अनेक शरीर का धारण करना कैसे संभव होता है धर्मो ज्ञान की व्यक्ति ये ना एकत्व स्वीकार है एक योगी का एक काल में है ना अनेक शरीर धारण करना सोघरी की कथा सुनी जाती है अनेक शरीर धारण करते हैं बहुत योगी होते हैं धारण कर सकते हैं एक जगह जी करते हैं आजकल भी ऐसे ऐसे कुछ संत महात्मा अभी भी है वो मैं सामर्थ है दूसरी जी को भी कम कर देते हैं संतुलन में बैठे तो एक योगी का एक काल में अनेक शरीर धारण करना भी किसका अनेक शरीर धारण करना कितने योगी, योगी का एक योगी का एक काल में अनेक शरीर धारण करना भी धर्मभूत ज्ञान की व्याप्ति से होता है धर्मभूत ज्ञान की मतलब क्या है कि उसकी आत्मा तो एक में है पर योग साधना से उसका धर्मभूत ज्ञान दूसरे शरीरों में भी प्रवृत्त हो जाएगा योग सिद्धि है उसके धर्म ज्ञान दूसरे शरीरों में भी प्रवृष्टि हो जाएगा और सब काम कर अब देखना आत्मा कैसी है अव्यक्त <tis> hmm. अव्यत्त्त है अव्यक्त कम नाम अव्यक्त का लक्षण है घट पटादी के ज्ञान के साधन घट पटादी के ज्ञान के साधन कौन है चक्षुवादी इंद्रिया घट पटादी के ज्ञान के साधन कक्षुवादी इंद्रियों के द्वारा गये तो चक्षुवादी इंद्रियों के द्वारा गये है परमात्मा चक्षुवादी इंद्रियों के द्वारा गये कौन है हाँ तो के ज्ञान के जो साधन है उन, उन yeah. इसलिए वो कैसा है आत्मा आपके लगिन घटपटाजी के ज्ञान के साधन इंद्रियों के द्वारा प्रकाशित न होना इंद्रियों के द्वारा ज्ञात न होना या इंद्रियों के द्वारा दे न होना तो जो ज्ञान से प्रकाशित होगा या ज्ञान से जिसको जानेंगे वो ज्ञान का क्या बनेगा जैसे बनेगा जो देह होगा वो ज्ञान का जैसे ज्ञान से जिसको जानेंगे ज्ञान से जिसका प्रकाश होगा वो क्या होगा तो परमात्मा पे दे ध्यान देना आदि के द्वारा वो जय नहीं है आदि के द्वारा होने वाले ज्ञान का विषय नहीं है यही कहना यदि किसी भी प्रकार उसको विषय न माने किसी भी, भी प्रकार नहीं जाना जाता ऐसा कहें तो क्या उदोष होगा बोलो वो कैसा हो जाएगा आकाश कुसुम हो जाएगा तो आकाश कुसुम का किसी भी प्रकार ज्ञान होता है क्या बहुत लोग शंकर के ग्रंथि ऐसा बोलते रहते हैं की आत्मा वे नहीं क्यों जो जो व्यय होता है वो जड़ होता है घट <misterisation> जो जो गेह होता है वो मिथ्या होता है निशे तो आत्मा भी गे होने लगेगा तो कैसा होने लगेगा होने होने लगेगा लगेगा ये उनकी बड़ी इसलिए क्या है वो गेह नहीं तो गगन कुसूम हो गया और यदि गेह नहीं तो आत्मा दृष्टव्य सोतव्य मंतव्यो और निधतव्य आत्मा वाले द्रष्टव्या क्यों आ गया है ना uh ब्रह्म को ब्रह्म ब्रम को जानने वाला ब्रह्म ही होता है ब्रह्मविद ही नहीं है जाना ही नहीं जाता तो ब्रमविदर् होगा तो फिर क्या है ये सब व्याख्यात दोष पूरा उनके जो है वाणी में उठा हुआ कि जो आत्मा को जानो तो मुक्ति हुई नहीं जानो तो मुक्ति नहीं गिर के लिए गिर क्या सभी जाने नहीं जाता है कोई तो स्मृति नहीं है ठीक ठीक मतलब दो तरह की बात होती है कहीं कहीं कोई स्थायी सिद्धांत है नहीं सिद्धांत में कहीं टीका हो है मतलब क्या है कि ये है सीधी बात है घटपटाजी के समान ये नहीं, नहीं है वो सबसे लक्षण है अजगे इतना ही मतलब है सर्वथा गे नहीं ऐसा मतलब नहीं है अब देखो तो ये बताया गया था कि अनुमान से उसको जानते हैं अनुमान करते हैं ना अब देखो शरीर में कोई क्रिया होती है स्वास्थ्य आदि को क्या मानते हैं इसमें आत्माओं की स्थिति है है न मानते हैं और ये क्रिया ना हो नहीं ऐसा भी मानते हैं आत्मा की प्रस्तुति को तो अनुमान से क्या मानते हैं आत्मा की जो क्रियाएं है ना केवल चेतन के संबंध के बिना जड़की होती है तो अनुमान प्रमाण से आत्मा को जानते हैं तो अनुमान जन्म ज्ञान का विषय होगा कि अनुमान से यह हो गया और अवशा प्रमाण से आत्मा को जानते हैं शास्त्र प्रमाण ज्ञान का विषय हो गया शास्त्र प्रमाण से यह हो गया अब ध्यान देना अशुद्ध मन से आत्मा को नहीं जान सकते है न अशुद्ध मन क्या करता है कि पूर्व में अनुभव किए गए पदार्थों का स्मरण करता है तो अशुद्ध मन से कभी आत्मा करना हो तो हो सकता है क्या तो क्या है की दृश्य के तू अग्रया है ना कि नुद्ध बुद्धि से बुद्धि का तो यहाँ पर मन है कि शुद्ध मन से उसका साक्षात्कार करना चाहिए शुद्ध मन से उसका साक्षात्कार होगा नहीं होगा तो शुद्ध मन से भी हो जाएगा शुद्ध मन से होने वाले ज्ञान कभी से जाएगा इसलिए पटाजी के ग्राह के इंद्रियों से नहीं जान सकते इतना ही मतलब किसी भी प्रकार नहीं जान सकते मतलब है क्या तो। हाँ। जो और स्वयं प्रकाश है उसको भी दूसरे के द्वारा स्वयं प्रकाश है अपना प्रकाश कर रहा है लेकिन वो शास्त्र से जानते नहीं जानते तो स्वयं प्रकाश वस्तु किसी भी ज्ञान का विषय नहीं है स्वयं प्रकाश वस्तु अन्य प्रकार से नहीं जानी जाती ऐसा मतलब नहीं है स्वयं प्रकाश वस्तु को ही जानते है है ना स्वयं प्रकाश वस्तु की हनुमान से जानते हैं साधना करके स्वयं प्रकाश वस्तु का ही साथ करते हैं स्वयं प्रकाश होने पर भी प्रकार से जाए इंद्री से नहीं जाना जाता तो, तो, तो क्या कहते हैं अप्रमेय से क्या अनासीनो अप्रमेय है अप्रमेय क्या आत्मा अविनाशी है और अप्रमेय है संक्रम वाले कहेंगे अप्रमेय अपने किसी प्रकार नहीं जान ज्ञान का अभिषय है है ना ज्ञान का अभिषय है तो अब गीता में ही फिर कभी तो भी है। सेवा प्रणाम प्रश्न और सेवा के द्वारा उसको जानना चाहिए जानने के लिए कहा नहीं था नहीं। तो ये है कि नहीं है इसलिए अपने किया है घटपटादी जैसा प्रमेय नहीं है घटपटादी के समान वो ज्ञान का विषय पर किसी प्रकार नहीं जाना जाता है मतलब है नहीं तो क्या मतलब होगा और कोई प्रश्न हो तो बोलना सब प्रश्नों उत्तर होते हैं नहीं आ चले गए आगे रखना है हम अचिंत आत्मा कैसा है अच्छा अव्यक्त गीता में आया है बोलो कहाँ पर आया है अव्यक्तो तो यम अभिकारी अव्यक्तो यम अभिकारी हो एवं उच्च थी तो अव्यक्त का है ना यही अव्यक्त आत्मा का अव्यक्त का तो हाँ? क्या तो वाचो निवर्तन अब देखना ध्यान देना तो वाचो निवर्तन से अप्राप्त मन का आनंदम ब्रह्मो विद्वान नस्तम कहते हैं मन के सहित वाणी जिसको पाए बिना लौट आती है मन के सहित वाणी जिसको बिना प्राप्त किए हुए लौट आती है इससे सिद्ध होता है कि वो मन और वाणी का विषय है नी जाती है की वो विषय कहती है कि मन सही वाणी जिसको बिना प्राप्त के लौट आती है अब सुनो यहाँ पर यदि कहा जाए कि वो वाणी का विषय है ही नहीं तो वाणी का विषय वाणी से जाना ही नहीं जा सकता है तब ये कैसे बनेगा आत्मा शास्त्र के कमे है नहीं बनेगा अच्छा और यदि मन से बिलकुल नहीं जाना जा सकता है तो मन सही अन तो फिर मतलब क्या है ध्यान देना ये श्रुति कैसरी की है ना वही पर तो है सत्यमत ब्रह्म योगतम गुहा या ब्रमणा भी कर तो सत्यम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहा या ब्रमविद आत्मोजी परम भी तैयारी में है ब्रह्मविद आत्मोज परम पर तो कौन पाता है वेद का तो उसको जाना चाहेगा की नहीं जाना चाहेगा संगति दोनों की लगानी है मतलब जो सुर्खियां ब्रह्म को वेद बताती हैं उनकी भी संगति लगानी है और वाणी को जो निवर्तन से बता रही उसकी भी संगति लगानी है दोनों सुर्खियों की संगति लगानी है तो आप ऐसा ध्यान देना कि वाणी से परमात्मा को जानते हैं शास्त्र से परमात्मा को जानते हैं वाणी से ही तो प्रादन होता है अब ध्यान देना ये सर्वथा शास्त्र प्रस्पादन न कर सके तो शास्त्र से परमात्मा को जानना चाहिए गुरु मुख्य ऐसा संभव होगा लेकिन ध्यान देना वाणी से जैसे घटपटागी वो जानते हैं जैसे वाणी से आप बोलेंगे ना ये वस्तु इतनी है ये वस्तु इतनी है आप कह सकते हैं ना ये पुस्तक सब इतनी बड़ी है ये इतनी बड़ी है ये इतना बड़ा घट है मतलब उसके परिवार का उल्लेख करते परिचीनता का उल्लेख करते हैं तो परमात्मा का इस प्रकार का सकते हैं ये इतना है इतना है इस प्रकार किसका उल्लेख करेंगे परमात्मा अनंत है तो अनंत प्रदन होगा कि नहीं होगा सागर के अपर छिन्न तो अपर छिन्न प्रदन होगा की नहीं होगा तो मतलब क्या है कि वाणी मतलब शास्त्र शास्त्र उसका परछिन्न उसका प्रस्तावन नहीं कर पाते हैं वाणी से उसका परछिन्न प्रस्तावन नहीं किया जा सकता है प्रस्तावन किसका किया जाएगा परछिन्न का वास्तव यही यदि ऐसा अर्थ कर ले तो फिर क्या है की परछिन्न प्रतिपादन करने के लिए यदि वाणी तैयार हो तो कर पाएगी लौटना पड़ेगा निना पड़ेगा और जो प्रतिपादन कैसे करेगी परमात्मा का अपर जो वस्तु जैसी है उसको वैसा जानना ही यथार्थ ज्ञान है जब परमात्मा अनंत है अपरक्ष है तो लेकिन जब अब विजय कहने लगे इसके आधार पर तो मन से ही मन दृष्ट गया दृश्य के तू अग्र विद्या इन सूत्रों की क्या संगति होगी इनकी संगति हुई नहीं तो संगति यही है की मन से आ, परमात्मा का जो ज्ञान होता है वो इता विशिष्ट नहीं होता है समझते हैं ये इतना हुँ, हुँ, इतना है इस रूप में परमात्मा को जानेंगे इतना है इस रूप में किसको जानेंगे पश्चिमी पदार्थ को सीमा वाले पदार्थ को तो परमात्मा सीमा वाला है क्या तो इता विशिष्टत्व मन से उसका ज्ञान नहीं होगा इता विशिष्ट तो भटादी पदार्थों का ज्ञान होगा अब उसका यहाँ विशिष्ट ज्ञान होगा क्या तो यशिष्टीन ज्ञान ना होने के कारण मन वहाँ से लौट आता है मन वहाँ से ये कह दिया और ध्यान देना ये तो वास्तव निवर्तन थे अपराधी मनता आनंदम ब्रह्मणो विद्वान नीवे कुटस् वही छुट्टी देखना यदि सर्वहा अने ना मनवाणी का तो वही आनंदम ब्रह्मणो विद्वान ब्रह्मणा आनंदम विद्वान विद्वान दि� का क्या था जानने वाला। तो किस तो तो तो भाव को प्रमाण मानोगे श्रुति के पूरी श्रुति को समाज से प्रमाण मानना चाहिए है ना ब्रह्म वेद ब्रह्म वेद तो का ही गया है तो मन वाली की निवृत्ति को श्रुति क्यों बहती है क्योंकि क्यूँकी विशेष तक है ने? ने। वो मन और वाणी का विषय यही जो है ना ये को इसी का प्रस्पादन करते है यहाँ दो तरह की बात नहीं है सांक्रमक की तरह वो बिल्कुल दोगुनी दु, दु, भाषा होती है हाथी के साथ खाने के और दिखाने के कहीं भी स्थिरता नहीं कोई सिद्धांत नहीं कोई स्थिरता नहीं सबसे कमजोर सिद्धांत सांक्रमत है स्वामी शरा जी कहा करते थे ये पुस्तक रखी और वैष्णव से सबसे ज्यादा परिपक्कर जी कहते थे उसका कोई कट नहीं है दुनिया में ये पुस्तक है एक बात कट गई तो चारों तरफ तो से कट जाता है शंकर मत को स्वामी संक्रांत जी कहते थे बालू का महल कितनी दम होती है और वैष्णव मत जो है पाषाण वत वज्रीत रहे कभी कट्टानी कितनी बार जिसको बाजरा की रोटी खाते खाते पेट भर जाए खूब पेट भर गया यहाँ तक लोग खाते यहाँ तक खा लिया अगर रसगुल्ला अच्छा लगे ना उसको तो जिसने भी वही उसको सभी उसको उसको पढ़ने का अच्छा नहीं लगेगा पार्थिव गुरु जी कहते हैं बाजरा की रोटी खाते खाते पेट भर गया अभी इतना लोग इतना खाते इतना खा गया रसगुल्ला खाएगा तो उसको खूब भर लिया उसको <laughs> <laughs> तो मतलब यदि आनंदो ब्रह्मो विद्वान है ना इसमें भी न मनोरवाणी का अभिषेय भी इसमें होगा और इतना इतना, इतना तो आसानी से अर्थसंस्यप्त की व्याख्या भी हमने कर दिया है मनोवासना दूसरा अर्थसंस्यप्त की व्याख्या होगी या तो उसमें कहीं ना कहीं जो हमने आपको बताया इससे थोड़ा ज्यादा ही उसमें मिल जाएगा इसमें तो बहुत ज्यादा है हमने आनंदो ब्रह्मो आनंदो ब्रम्हड़ो विद्वान कहा है। कई को बता करके इसमें दिखाएंगे ऐसा मतलब वो है क्या कि क्या जो कहा है उसको किसी न किसी प्रकार से सिद्ध करना है किसी प्रकार से और वो बनती नहीं है अब ये देखेंगे नजिकों में फिर भी उनकी अपेक्षा अच्छा कुछ स्थिरता हो जाती है कश्मा भी उनकी अपेक्षा अच्छा स्थिरता हो जाती है ये पड़ जाता है आगे देखिए ना तो ये क्या चल रहा था अब व्यक्ति चल रहा था ना कभी बोला घट पटाजी के ग्राहक है ना तो वन भी अशुद्ध मन हो गया ना? अशुद्ध मन से उसको नहीं जान सकते हैं। अशुद्ध मन का विषय है है ना और अशुद्ध मन किसको विषय करेगा ये वाले पदार्थों का है ना ये वो विषय नहीं होगा है ना और आगे चलिए कहा गया पत्मा अव्य हो गया ना अव्यक्तम नाम अब आ गया अचिंत्यम नाम गीता में अचिंत्य अव्य अचिंत अव्यीता में कहा अचिंत अचिंत आ गया अचिंतम नाम अचिंत क्या वस्तु है अचिंतकार होता है की जिसका चिंतन न कर सके है ना चिंतन के चिंतन के अयोग्य चिंतन के अयोग्य अनव्यकार के अयोग्य तो चिंतना हर प्रकार का चिंतन के अयोग्य और कैसे चिंतन के अयोग्य अचित सजाती सजाती अचेतन के सजाती रूप से चिंतन के अचेतन के सजाती रूप से चिंतन के ध्यान देना अचित पदार्थ evalu.. किसको हैं जड़ पदार्थ का जड़ पदार्थ स्वयं प्रकाश होता है तो बताइए अचेतन का सजाति अचेतन होगा या अचेतन का सजाति चेतन होगा चेतन चेतन था था था। तो के सजाती चेखे। चेखे। अचे रूप से किसका चिंतन होगा अचेतन का और अचेतन के सजातीय रूप से चेतन का चिंतन होगा तो आत्मा कैसी है आत्मा कैसी है अचेतन है कि चेतन है चेतन। तो अचेतन का सजाती कौन है और आत्मा क्या है अचेतन का तो अचेतन के सजातीय रूप से किसका चिंतन होगा तो अचे रूप से चिंतन अर्य मतलब चिंतन के योग्य कौन होगा अचेतन के सजाती रूप से चिंतन के अयोग्य कौन होगा चेतन आप तो अचेतन के सजाती रूप से चिंतन अनर् मतलब चिंतन के अयोग्य होना ही क्या है अचिंतक तो है बात है अचेतन के सजाती रूप से चिंतन नहीं कर सकते हैं इसलिए उसको क्या कहा जाता है अचिंत कहा जाता है बात है सर्वथा चिंतन नहीं कर सकते हैं किसी भी प्रकार चिंतन का विषय नहीं है मतलब अचेतन के सजातीय रूप से चिंतन के अयोग्य होना या अचेतन के सजातीय रूप से चिंतन का अभिषेय होना है किसी भी प्रकार चिंतन नहीं कर सकते ऐसा नहीं क्योंकि आत्मा का बे आदित्व चिंतन होता नहीं होता है बे आदि भिन्न स्वयं प्रकाशत्व आनंद रूपत्व चिंतन होता है नहीं होता है तो सर्वथा अचिंतन किस प्रकार अचिंतन हो अचित अतित सजाती रूप से चिंतन के अयोग्य कौन है चिंतना नर है चेतनात्मा चिंतना नरत्य किसने होगा चिंतन को क्या कहेंगे अचिंतन है ना यह अत्यंत का लक्ष्मण है चिंतन होता है उसका इंद्री से भिन्न है आनंद रूप है ज्ञान रूप है परमात्मा का श्रेष्ठ है परमात्मा का नियम्य है इस में सब होता है चिंतन देखो भाई जी क्या हो गया अचिंत तो हो गया अब वही जो थी नकम थी स्वरूपम प्राणी लक्षणम वही सब चल रहा है अचिंतम आया है अबिंत तो कौन है उसके लिए क्या सब तो देखा वहां पर किसको कहा था आत्मस्वरूप को तो अब वही आत्मस्वरूप के लिए आया यहाँ पर निर्वयम क्या आप इसको कैसा है अब निद्वे इसको ऐसा समझो निर्वयोगा है ना पुस्तक की अवयो क्या है ये सब क्या है पुस्तक के अवयव है तो अवयव समुदाय है पुस्तक पुस्तक अवयव समुदाय अवयवों का समुदाय क्या है अवयवों का समुदाय पुस्तक है बात समझ में शरीर भी क्या है अवयव का समुदाय ने है अवयो का समूह है शरीर के अवयव क्या है हाथ पैदा क्या है वस्त्र तो क्या है तंतु का समुदाय सावयों का क्या सोता है अवयव तो वाली है सावयो। सावयो क्या होता है अवयव वाली अवयव वाली है तो सावय वस्तु अवयव वाली होती है कहिए अवयों का समूह होती है अवयो का बात में तो ऐसे तो तो आत्मा की कोई अवयोग नहीं, नहीं आत्मा क्या है सूखे है उसका कोई नहीं।, नहीं, नहीं आत्मा अवयोग कोई हो नहीं सकता और ये देखिए और ये देखेंगे अ निर्वयत्म का अर्थ हो गया निर्वयत्तम नाम अवय समुदायनात्मकत्व निर्वयो का लक्षण है अवय समुदाय रूप न होना क्या अवयव समुदाय रूप अवयव समुदायत्मक का अर्थ होगा अवय समुदाय रूप होना अवयव समुदायत्मक का क्या होगा और अवय समुदायनात्मक का क्या होगा अवयवों का समुदाय रूप अवयवों का समूह रूप तो हो तो हो तो हो न होना तो अवयों का समूह रूप कौन होगा और अवयव का समूह रूप कौन नहीं होगा तो अवय समुदाय समुदाय होगा अवय का समुदाय रूप ना होने वाला कौन होगा? तो अवयव समुदायनात्मक हो गया आत्मा उसमें क्या रहेगा अवयव समुदाय अवयव का समूह रूप न होने वाला कौन होगा आत्मा अवयव समुदाय अनात्मक कौन हुआ अवयव अच्छा, समुदायत्मक कौन हुआ और अवयव का समुदाय रूप न होना ये किसका लक्षण है निर्वयो का और निर्वयो कौन है ये आत्म। आत्म। आत्मा के आत्म निर्वयो का लक्षण है ठीक है आत्मा निर्वयोग है एक बात थोड़ा ध्यान देंगे अपेक्षित तो नहीं है फिर भी हम बताई देते है देखो ये नैयाई क्या कहते है तंतुओं में होता है क्या कहते हैं पट पहले रहता है ने, ने। तंतु क्या है कारण है क्या है है तो, तो पहले रहता नहीं ने, ने, सभी का है ना कार्य पहले से रहता नहीं है और उत्पत्ति घट उत्पन्न होने से पहले रहता है सपाल में आती है तो तंतुओं में क्या उत्पन्न हुआ पट और मिट्टी में क्या उत्पन्न हुआ घट्टी में सपाल कुछ तो अब की योग सांग्ची क्या कहता है कि मिट्टी में घट रहता है उत्पत्ति कैसे? कैसे से कहेंगे तिल में तेल रहता है पहले से नहीं रहता है हैं अब कहते हैं कि तिल बालू से निकलेगा क्यों इसलिए है से? उसी प्रकार क्या मिट्टी में घट ले कर लेते हैं और टंकू में घट पहले कर लेते हैं तो ये क्या होता है ये सत्कारिवाज कार्य उत्पत्ति से पहले कारण भी है और वो क्या है बस हो जाती मैं यह क्या कहेगा कि उसमें मिट्टी में घट है तंतु में पट है जैसे जैसे कि तिल में तेल पहले है यदि असत्ज की उत्पत्ति समझते हैं जो कार्य पहले ना हो तिल में तेल होता है तो कार्य पहले से है कि नहीं तो वही तो होता है यदि पहले से विद्यमान कार्य की सकती हो तब तो बालू से तेल निकले तो निकल सकता है तेल से तेल क्यों निकलता है उसमें तेल से है मिट्टी तो में घट पहले से है तंतु में पहले से है कौन कहता है इसका? न्यायाई क्या कहता है कि पहले से घटे और पहले से तंतु में वस्त्र से कहेगा यदि पहले से तंतुओं में पट है तो आप तंतुओं से आप कितनी वरण कर लो तुम निकल पाते हो <laughs> कर करके दिखाइए बोलेगा बालू से तेल निकालो तो बोलेगा से आप जो है ना वो गेह का आच्छादन करो और मिट्टी से आप मिट्टी में घट रहता है और मिट्टी से जल्दी ले जाइए आपका वो भी कहेगा तो दोनों कुछ कुछ उत्तर देंगे तो हमको ये समझाने की ज़रूरत नहीं है इन दोनों का मतलब अब हमको इतना बताए देते हैं कि इस विषय में शंकर मत विशेषता द्वैत मत अभी मत एक एक तीनों एक है कौन तो, मीमांता शंकर मत तो और विशिष्टा तीनों एक है कैसे तो जैसे वो क्या मानते हैं कार्य कारण का समुवाय संबंध मानता है ना नहीं। है? तो ये तो संबंध मानते हैं कौन सा संबंध है संबंध तो ध्यान तो दे। तो दे। तो दें देंगे शांत और नैयाय दोनों से भिन्नता है इसकी मतलब ये देखेंगे मिट्टी से घट उत्पन्न होता है एक पाय मिट्टी में घट पहले से है एक पहले से। नहीं।, नहीं। यहाँ पर ध्यान देना मिट्टी से घट होता है, वेदांत नहीं रहता है क्या है क्या बात ही समझनी मिट्टी ही घट रूप में हो जाती है और चंकु ही क्या हो जाते हैं तो कैसे अविलक्षण अवय संयोग वाले अगर अवयोगों का विलक्षण विलक्षण दिलक्ष है अवयोग विलक्षण सन्निवेश वाले अवयवों का समूह ही अवयोगी है क्या लिख लो लिख लो विलक्षण सन्निवेश दिलक्ष वाले आपको एक तस्कर भी लेना है पुस्तकालय विलक्षण सन्निवेश वाले अवलवों का समूह ही अवयोगी है चलेगा विलक्षण समूह ही अवयोगिक है ये वेदांत मानता है संवेश का होता है रचना नहीं स्थिति कितनी कर लेना स्थिति या रचना विलक्षण संनिवेश वाले अवयोगों का समूह ही क्या है तो विलक्षण सं वाले तंथुओं का समूह तंथुओं का तंथुओं का समूह तो मात्र पाठ अवयोगी है तो <णुजण> तो वस्त्र बनने से पहले वो विलक्षण संतुओं हैं दोबारा समझो वेदांत मत में विलक्षण सन्निवेश वाले अवयोगों का समूह ही अवयोगों का समूह अवयोगी है कैसे विलक्षणेश वाले अवयोग का समूह ही सब तो थोड़ा समझो तो, थो थो थो थो थो थो। तो ये जो कहता है ना की यदि पहले ऐसी तंतु में वस्त्र रहता है तो आप तंतुओं ऐसी निवारण कर दो तो तंतुओं में निवारण क्यों नहीं हो सकता थो है तंतु समूह तो है पहले लेकिन विलक्षण संला तंतु समूह और विलक्षण सन्निवेश वाला तंतु समूह ही क्या है बट है तो अब ये ध्यान लेना और अब ये जो कार्य उत्पत्ति से पहले कारण में रहता है सांस कहता है ना तो अब ध्यान लेना कार्य उत्पत्ति से पहले कारण में कार्य कार्य तो पहले है ही नहीं ये कह सकते हैं कार्य उत्पत्ति से पहले कारण रूप से रहता है ये सुनो पैतृफ है ना पैतृप में देखना सच्या सत्य में अब क्या सत्यत सत रूप में सत्य सत औत रूप में सत्य परमात्मा ही हो गया सत्य मतलब, जी सत मतलब चेतन जीव रूप में अवस्त मतलब अचेतन प्रकृति रूप में चेतन जीव और अचेतन प्रकृति रूप में कौन हो गया परमात्मा ही हो गया तो परमात्मा ही सब रूपों में हो गया सब रूपों में कौन हो गया तो हम अवसिष्टि के पहले क्या था परमात्मा सब रूपों में कौन होगा परमात्मा और सुनो सदय सोम इदम अग्र आसीठ ये सृष्टि के पूर्व काल में क्या था तो छोग्यो उपनिषद ने कहा है सद एव सोम सद एव सोम में सौम्य संबोधन गुरु शिष्य को समझाता है कि हे सोम में क्या सोम्य सृष्टि के पूर्व काल में सृष्टि के इदम सद्या परमात्मा है ना यह के काल सृष्टि के पूर्व काल में यह सृष्टि के पूर्व काल में यह सख ही था यह ती वस्तु संद्वक्रिष्ट के लिए इदम होता है जब गुरु शिष्य को समझा रहा है तो सन्निकृष्ट वहां पर ब्रह्म है की जगत है जगत है ना इतम विधवस्तु संखी था क्या ये जगत तो के पूर्व काल में सठ कौन था कब सृष्टि से लेकिन ये जगत जगत रूप से था पहले तो जगत नहीं था ये बात नहीं था किस रूप में था कारण रूप से था और कारण क्या है ब्रह्म समझे जा रही है इधर मतलब जगत जगत सृष्टि के पूर्व काल में सठ ही था तो सृष्टि के पूर्व काल में कौन था जगत जगत था सृष्टि के पूर्व काल में यह सत्य था तो सृष्टि के पूर्व काल में सत्य मतलब परमात्मा परमा सत्य कौन था जगत जगत सत्यूप था किस रूप ऐसी था से. और जगत क्या है कार्य है उसका क्या है कारण है तो उत्पत्ति से पहले कार्य किस रूप में रहता है बात ही थोड़ी अच्छा ध्यान देना कि जैसे देखना की कोई कुम्भकार मिट्टी ऐसी घाटा विभिन्न वस्तुओं को बनाता है तो जिस समय घटा दी वस्तुओं को नहीं बनाया मिट्टी ही थी कोई व्यक्ति वहाँ पर गया क्या देखा मिट्टी पड़ी शाम को आया तो घट बन गया उसमें प्राता काल घटादी सब मिट्टी ही थे ये बात गलत है क्या घटादी क्या थे तो घटादी पहले किस रूप से थे बताती और पद उत्पत्ति से पहले किस रूप से था तो कार्य उत्पत्ति से पहले कारण में था ये वेदांत नहीं रहेगा कार्य उत्पत्ति से पहले कारण रूप से था कहेगा कार्य उत्पत्ति से पहले कारण में था वेदांत यह नहीं रहेगा वेदांत कहेगा और जब कार्य उत्पन्न हुआ मतलब कारण कार्यवस्था तो को प्राप्त हो गया कारण ही कारण ही कार्य हो गया लेकिन नित्य कारण भी वो क्या हो गया भट कार्य क्या है घट और उसकी अवस्था क्या है घटने घट में क्या रहेगा घट में कौन सा धर्म रहेगा रहेगा तो कारण ही कार्य तो अवस्था को प्राप्त होकर के कार्य हो गया मृत्यु ही घटत अवस्था में प्राप्त होकर घट होगी मृत्यु ही घट होगी तो हम आपको इतना बताना चाहते हैं कि यहाँ पर विलक्षण सन्निवेश के विशिष्ट अवयोगों का समूह ही क्या है अवयोगी अवयोगी नामक कोई अलग नहीं है जो कि अवयोग से उत्पन्न होता हो अवयोगों का समूह ही अवयोगी है अवयोगों का अवयोगी कोई अलग नहीं है जो कि से उत्पन्न होता भी है ना वो क्या लक्षण है उसका का, ये असमवाई कंत्र क्या है कार्य कारण एक अधिकरण में और यह समुवाय सम्बन्ध से घट में एक कपाल में समुवाय से क्या उत्पन्न होता है घट और तंतु में समुवाय से क्या उत्पन्न होता है पट, तो तंतु में पट उत्पन्न हुआ तो पट अलग हो गया तंतु अलग हो गया ना तो ऐसा यहाँ नहीं माना गया तो वो यहाँ ज्यादा जरुरत नहीं है नहीं समझ में आया कि चिंता नहीं करना पर वो अवयोग समुदायत्मक शब्द आया ना तो ये बताया था अवयोग समुदाय रूप ही क्या होता है वस्तु होती है अवयव का समूह तो परमात्मा आत्मा अवयोग का समूह नहीं नहीं, है क्या इसलिए कैसा है नहीं. इस तो दोनों से थोड़ा हट करके है ना संत और न्याय दोनों से हटते ही संत सत्कार है वेदांत भी सत्कार्यवादी लेकिन दोनों सत्कार्यवाद में अंतर है वो कहेगा कार्य कारण में कार्य कारण में क्या है अलग अलग थोड़ा है कार्य कारण ऐसा सत्कारिदर है अच्छा दोनों को बहुत बहुत एक हफ्ता चले पाटेबा चलाया जाए ठीक है हफ्ता दस लग जाएगा तो वो जिस ही नहीं है ना हमें तो ये समझाना है कि आत्मा का कोई अवयव नहीं है कोई अवयव नहीं है और जिस वस्तु के अवयव होते हैं वो वस्तु स्थूल होती है और जिसके अवयव नहीं होंगे वो कैसी होगी कैसी होगी सूक्ष्म होगी कभी आत्मा अति सूक्ष्म है वो सब में घुस जाती है पत्थर में भी आत्मा का प्रवेश हो सकता है नहीं। सब में हो सकता है वैज्ञानिक भी कहते हैं कि पहाड़ों की वृद्धि होती है पहाड़ भी बढ़ते हैं ऐसा कहते हैं पहाड़ भी बढ़ते हैं जो सब है ना सब कुछ ही ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पर आत्मा ना हो आत्मा कभी नहीं सब में उसका प्रवेश कभी भी प्रवेश हो जाता है लिए। है? और भी हो तो और और क्या था? निर्विकार है। तो निर्विकार है। और क्या है? निर्विकार निर्विकार निर्विकार है तो तो आत्मा पहले फिर कहते इसको हम निर्विकार को नाम निर्विकारिकार रहितया सदात रूपत्व अचेतन के विकार से रहित होने के कारण सदा एक रूप रहना निर्विकार का लक्षण है क्या अच्छे के विकार के रहित होने के कारण सदा एक रूप रहना निर्विकार का हम सोचते यहाँ थोड़ा लिख लो दिक दिक दिक दिक। भाव विकारा क्या भाव सदभाविकारा भवंती इति ही है काराती वाराणि हो गया नहीं अंतिम में में रस वार्साथ है रस है ठंड भाव विकारा वार्साय जायते अस्ट अस्ट विपरीणमते वर्दते अक्षीय का संग अपक्षीय जायते अस्थि विपरिणमते वर्धते अपीय इति वारायणी ऐसा वारसायणी आचार्य का मत है भाव विकार होते हैं, क्या संक्षेप को समझना भवत भाव भगवत जो उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं भाव है ना? तो समास जो है ना वो दो प्रकार का समझना एक तो भाव से विकारा भाव पदार्थ के विकार तो भगवती भाव अचेतन पदार्थ उत्पन्न होता है इसलिए उसको क्या कहेंगे तो अचेतन भाव पदार्थ का विकार अचेतन दृष्टि समाज हुआ ना भावस्वीचारा भगवती भाव भाव भाव से क्या लेंगे अचेतन हाँ तो अचेतन पदार्थ में छह विकार होते हैं और दूसरा समाज देखना विकार होते है कि नहीं होते हैं तो भगवती की भावा भगवतिकारे होने वाला जैसे भाव पदार्थ होता है वो वैसे विकार होते हैं तो भगवती की भावा इस उत्पत्ति के अनुसार भाव किसको कह सकते हैं विकारों दिकार। तो विकार है है ना भवर विकार ऐसा समझेंगे कि आप ऐसा समझो यहाँ पर कि अचेतन पदार्थ के छह विकार होते हैं ऐसा वारसायणी आचार निकलते हैं कौन कौन जाये मतलब उत्पन्न होता है क्या मतलब हुआ उत्पन्न होना मतलब उत्पत्ति किसका विकार है अचेतन पदार्थ का किसका विकार है अचेतन पदार्थ अचेतन पदार्थ का और अचेतन पदार्थ कैसा होता है ये काल परिच्छेद वाले कैसे काल परिच्छेद मतलब जो जो वस्तु एक काल में हो दूसरे काल में उसे क्या कहेंगे काल परिच्छेद वाले जो वस्तु एक काल में हो दूसरे काल में ना हो घटपट अभी है पहले थे आगे रहे तो घटपट कैसे होंगे काल परिच्छेद वाले और आत्मा ऐसा है बल्कि शरीर भी काल परिचेद वाला है और आत्मा काल परिच्छेद वाला नहीं है तो काल परिच्छेद वाले जो अचेतन वस्तुएं हैं उन अचेतन वस्तुओं में विकार रहते हैं तो आत्मा काल परिच्छेद वाली नहीं है तो जैसे मतलब उत्पत्ति है आत्मा की नहीं। अब सुनो यहाँ पर एक बात चलो तो पूरा क्रम से दोबारा वापस आएंगे और अस्थि अस्थि का मतलब होता है उसकी सत्ता अस्तित्व सत्ता और या अस्तित्व घट की उत्पत्ति के पहले उसकी सत्ता थी नहीं घट की उत्पत्ति के पहले अस्तित्व था उसका जब कहते हैं घटा अस्थि तो अस्तित्व कौन है नहीं। तो अस्तित्व किसका सत्ता अस्तित्व या सत्ता अगर होता विद्यमान था तो घट की उत्पत्ति के पहले घट का अस्तित्व था तो घट का अस्तित्व किसके अधीन है घटपट का अस्तित्व घटपट की सत्ता उत्पत् की पहले थी तो घटपट का अस्तित्व कब हुआ उत्पत् के बाद के बाद हुआ तो घटपट का अस्तित्व किसके अधिक तो घटपट का अस्तित्व तो उत्पत्ति के अधिन है और ये देखना और आत्मा का अस्तित्व पहले से ही अस्तित्व करते अस्तित्व तो सत्ता तो अचेतन का अस्तित्व और चेतन का अस्तित्व अलग अलग होगा ना अचेतन का अस्तित्व किसके अधीन है तुँ तुँ तुँ तुँ और उसका अस्तित्व किसी के अधीन तो इसलिए जो जो अस्तित्व होगा उसको विकार माना जाएगा और आत्मा का अस्तित्व किसी की अधीन नहीं है इसलिए विकार मानेंगे तो ये अज्ञायत मतलब उत्पत्ति किसकी होगी अचेतन की और अस्तित्व सत्ता किसका होगा अचेतन का है ना कैसा किस्त उपत्ति के परिणाम परिणाम मतलब निरंतर क्या कहूंगा क्या है परिणाम परिणाम को, परणाम। परणाम को ऐसा आप ऐसा समझे आप थोड़ी नया वस्त्र रख दें और कुछ वर्ष के बाद देखें तो कैसा हो जाएगा फट जाएगा तो उसका क्यों प्रति क्षण उसका परिणाम होता रहा प्रति क्षण उसका तो परिणाम हमेशा होता है या एक साथ होता है हमेशा mm. होता रहता है।, रहता है तो उसका परिणाम परिणाम का क्या हुआ परिणाम mm. कोई वस्तु नई से पुरानी हो जाती है क्यों परिणाम हमेशा होता रहता है अचेतन वस्तु का शरीर का भी तो परिणाम होता है बचपन में जैसा होता है वैसा भी है और आगे रहेगा घटपटादी का भी परिणाम होता है वृक्ष सब अचेतन का परिणाम होता है तो आत्मा का कोई परिणाम होता है तो तीसरा ये विकार क्या है परिणाम वी परिणाम कौन सा विकार था गया परिणाम कौन परिणाम से परिवर्तन, ना ना, परिमाण का छोटा ना परिणाम ऐसी परिवर्तन हाँ परिवर्तन परिणाम करके आप परिवर्तन कर सकते हैं है ना? मतलब उत्तर अवस्था की प्राप्ति परिणाम का क्या अर्थ है परिवर्तन अर्थ किया जा सकता है अचेतन वस्तु का हमेशा परिवर्तन होता रहता है हमेशा परिणाम होता है हमेशा परिवर्तन होता है आत्मा का होता है परिवर्तन कभी? वो तो एक जैसी है उसमें कुछ नया पुराना। जैसे तो पहले वस्तु खरीदे थे बीस साल पहले तो वैसी थे वैसी होगी आत्मा वैसा होता है और पूरा पुरानी हो गई नया बना देना है ऐसा नहीं है तो वर्धटे करता है बढ़ना वर्धते का क्या होता है तो अचेतन वस्तु में कौन सा विकार होता है बढ़ना या वृद्धि वर धटे के द्वारा कौन सा विकास आ जाता है जब बढ़ना, तो शरीर को वृद्धि होती शादी की वृद्धि होती अचेतन पदार्थों की वृद्धि होती है हो घटपट में वृद्धि तो नहीं दिखाई देगी परिणाम तो, तो, जायते तो, तो है और वृक्ष के शरीर में अचे दिखाई देता है तो वर धटे का वृद्धि अपक छीते छीण होना अपर छीते क्या होते हैं छीण होना शरीर कभी क्या होता है बढ़ जाता है मोटा हो जाता है कभी छीन होने लगता है ये भी पुराने होने के छीन होने लगते तो छीन होना भी क्या एक विकार है और जी का क्या होता है बिना प्राप्त होना, होना तो ये सभी विकार किसमे होते हैं अचेतन में किसमे होते हैं अचेतन में तो जैसे के द्वारा कौन सा विकार का आ गया उत्पत्ति जैसे के द्वारा उत्पत्ति या उत्पन्न होना और अस्थि के द्वारा विद्यमान होना अस्थित्व या सत्ता और विणमते के द्वारा परिणाम परिणाम या परिवर्तन के द्वारा कारण अवस्था की प्राप्ति घटको घट अंतिम में क्या होगी मिट्टी बन जाएगी अब आत्मा का जो जन्म कह दिया था ना वो क्या था नुकसंदेह के साथ संयोग था वही था लेकिन पहले न होकर के होना है क्या और चेतन का जन्म क्या है न होकर के होना घट पहले होता है घाटा उत्पाद तो पहले था ने। ने। तो आत्मा का जो नूतन दे जैसा संयोग को जन्म दे दिया अचेतन का जन्म दिया तो वैसा तो नहीं है समझिए तो ये छह विकार किसके हैं अचेतन भाव पदार्थ अचेतन पदार्थ के आत्मा की है क्या तो अब ध्यान देना तो ये अचेतन के विकार समझ में आए कौन कौन हो ये विकार किसने होते हैं चेतन में तो ये विकार जिसमें रहेंगे वो वस्तु हमेशा एक रूप रहेगी नहीं अचेतन के छह विकार होते हैं ये विकार जिसमें रहते हैं वह वस्तु एक रूप नहीं, नहीं।, नहीं। अचेतन के विकार जिसमें रहेंगे वो वस्तु अचेतन होगी ये विकार जिसमें रहेंगे वो वस्तु अचेतन होगी और इन विकारों ये इन विकार जिसमें रहेंगे वो वस्तु एक रूप हो पाएगी एक रूप कौन वस्तु हो सकती है जिसमें हम लगाओ पंकी लग जाएगी निर्विकार नाम निर्विकार का लक्षण है अचित विकार रहितया सदा सदैव रूपत्व अचेतन के विकार से रहित होने के कारण सदा एक रूप रहना अचेतन के विकार से रहित कौन है बोलो चेतन आत्मा। तो चेतन आत्मा अचेतन के विकार से रहित है तो वह अचेतन के विकार से रहित होने के कारण सदा एक रूप रहना सदैव रूप का है सदा एक रूप वाली सदा एक रूप या सदा एक रूप से रहने वाली को होगी तो सदा सदैव रूप हो गई आत्मा तो सदा सदैव रूपत्व किसका तो होगा सदा सदैव रूप करते सदा एक रूप वाली तो उसमें क्या रहेगा सदैव रूपत् सदा एक रूप है उनकी लगेगी अचेतन के विकार से रही होने के कारण सदा एक रूप रहना निर्विकारत्व है या अचेतन के विकार से रहित होने के कारण सदा एक रूपत्व निर्विकार का लक्षण है लगभग तो आत्मा कैसे रहती सदा एकुण। एकुण। एक रूप रहती है ना उसका रूप बदलेगा नहीं मोती मेरी मोटी हो गई पतली हो गई घट गई बढ़ गई आ गई चली गई नहीं कुछ चेतन एक रूप मेरी का लक्षण है अच्छा आत्मा तो सदा विद्यमान रहती है ना उसका तो पहले ही सही है अभी आप देखिए आया एवं रूप क्या हम्म यही है ना एवं रूप तैयार कर इतना ही निर्विकार होने के कारण क्या निर्विकार हाँ निर्विकार होने के कारण उसमें कोई विकार नहीं है कौन से विकार नहीं है नीतन के चेतन के विकार इच्छा विकार है ये विकार नहीं है अथवा दोनों कर सकते हैं अवियो रहित होने के कारण तथा विकार रहित होने के कारण दोनों भी सुन सकते हैं है ना? या केवल कार रही होने से भी जो हो सकते हैं ऐसा होने के कारण सस्त्र अग्नि जल वाक छेदन दहन खेदन शोषण आदि पंक्ति समझना निर्वयोग होने के कारण जैसा बोले वैसा देखो सस्त्र देखा है ना सस्त्र छेदन करण अयोग्य अयोग्य मिला क्या ना? ना? ना ना है। ना है। ना ना सस्त्र के द्वारा छेदन करने के अयोग्य है क्यों है? निर्ण निर्ण निर्ण है जिस वस्तु में होते ना उसको छेदन हो जाता है आत्मा का है है कोई क्या तो तस तस नहीं करता। और जो विकार वाली वस्तु होती उसको वाली है उसको वहीं से जला सकते हैं आत्मा तो जला सकते है क्योंकि तो उसमें कोई विकार तो जला भी नहीं सकती उसको और ए... जल से किसको गीला कर सकते हैं तो है। आत्मा गीला कर पाएंगे क्यों नहीं यही दीखा है ना और हवा से किसको आप जो है सुखा सकते हैं तो आ, इस आत्मा को सुखा सकते हैं क्या? नहीं हवा का क्या सुखाना ही है वस्त्र को हवा भी सुखाती है तेज गर्मी हो और वस्त्र को ऐसे लपेट करके आप धो करके ऐसे लपेट नहीं गर्मी तो तो गर्मी में तो हवा से है और करी जाती है धूप से गर्मी से पहुँचा सकते हैं क्यूँकी वो कैसा है में में क्या अव्यक्त हो या चिंतो या मुझे आगे हाँ तो यहाँ भी वही वाली का और, तो अधिकार के बाद ही मेहनत को किया गया व्यक्त में उम्र किया गया ओम कौन हो शांति शांति